श्रीराम श्री सीतारा रसानाम, रामम रसा फे मंगला नाम कर्ता वंदेवाणी विनक वंदे, वंदे विदेशनया पदपुंडलीक कई शौरसौरभ सहृत योगी चि हृतापमुषं मुनिहंस से्यं सन मन परिपीत परा दल्युति धर्मारने हे मांबरम वर विभूषण भूषित कंदर्पकोटिमनी किशो पूर्ति मनोरथ भुवा भज यनाथ कीतनम त्र तस्कांजलि ष्पवारि परिपूर्ण लोचनमुति नमत राशांतकम गंगाथ रंग रमणी जटाकलाप गौण निरंतर विभूषित भाग नारायण प्रियमन मदाप णसीपति भज विश्वनाथ सच्चिदाननंदय विश्वत्पत्ति हेतव तापत्रयकृष्णा वय नुम श्री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 नुमत हो सदा सु दीन दीन की सहज दया की दान नी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम सीताराम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 सब संतन की जय सब भक्तन की जय जय जय श्री सीता जय जय श्री राधे श्या्या्या्या्या्या्या्या्या्याम नम पार्वती पत हर हर महा श्री कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं श्रद्धा मई माता संत महापुरुषों की चरण धूलि से धन्य हुए इस आश्रम के आध्यात्मिक वातावरण में इस सत्संग सभागार में उपस्थित होकर भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कथा के गायन श्रवण का अलभ्य लाभ हम लोग श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में उन्हीं की अकारण करुणा के कारण प्राप्त करें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 Sita Ram Jee, Sita Ram. Sita Ram Jee, Sita Ram. Sita. Sita Ram Jee, Sita Ram. Sita Ram Jai Sita Ram. Sita Nam Jai Sita Ram. Sita Ram Jai Sita Ram. Sita Ram Je Sita Ram Sita Ram Je Sita Ram Sita. सीता राम जय सीताराम चारों ओर निराशा हो जब चारों ओर सेठ न कोई आशा हो जब तब फिर बोलो यही नाम तब फिर बोलो यही सीता राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जीते जीत तक जग का नाता जीते इसके बाद न कोई निभाता इसके अंत समय में आता काम अंत समय में आता काम सीताराम जय सीताराम सीता जय सीताराम जय सीताराम सार गुरु गुरु सार गुरु उपदेश का है ये, सार गुरु उपदेश सार देश का है ये जीवन धन राजेश का है यीवन धन रे मन बन जा राम गुलाम रे मन बन जा राम गुलाम सीता राम जय Sita yes, Ram Sita yes, Ram Sita Ram Jai yes, Sita Ram Sita Ram Jai yes, Sita Ram Ram Jai Sita Ram Sita Ram Jai Sita Ram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 सीता राम जय सीता सीता सीता राम जय सीता जय सीता, सीता, सीता राम राम श्री सीताराम जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज श्री तुलसीदास जी महाराज म के हानी जो बढ़िया असुर आधार अभी अभी मानी माने जब जो अनीति जाए नहीं बरनी सी नहीं विप्रधनु सुर धरणी तब तब धारी तब, तब तब प्रभु धरि विवे शरी रा निधि सज्जन vira na niti pa asurama a ख निज से सेतु तो जग विस्तार विसद जस श्री राम जन्म कर हेतु तो जग जग हो हाँ भगवान के अवतरण की भूमिका के संदर्भ में श्री तुलसीदास जी महाराज यह पावन पंक्तियां प्रस्तुत करते हैं जिनका आशय है जब जब धरती पर धर्म का ह्रास होता है और अधर्म का उत्थान होता है अधर्म का आचरण करते हुए दुराचारी जब समाज की सुख शांति देने वाली पवित्र व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट करते हैं सज्जनों को पीड़ा पहुंचाते हैं तब वे करुणा निधान प्रभु अनेक शरीर धारण करके अर्थात समय की आवश्यकता के अनुरूप रूप धारण करके सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं वे असुरों को मिटाते हैं अर्थात दुर्गुणों को मिटाते हैं देवताओं की स्थापना करते हैं अर्थात सद्गुणों की स्थापना करते हैं और श्रुति सम्मत धर्म व्यवस्था की पुनर्स्थापना करते हैं और भगवान के अवतार काल की यह लीलाएं संसार में प्रकाशित होती है जिन लीलाओं का गायन करके भक्तजन जन सहजी अपने जीवन की जटिलतम समस्याओं का समाधान प्राप्त कर लेते हैं संसार सिंधु से संतरित होना उनके लिए सहज हो जाता है यही भगवान के अवतार का उद्देश्य है आज श्री कथा के समापन सत्र में हम लोग फिर इसी प्रसंग पर चिंतन करें आज का दिन वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है हमें हमारी स्वतंत्रता आज के दिन ही मिली थी राष्ट्रीय पर्व है और भगवान की ऐसी कृपा है कि हम लोग और किसी पर्व में साथ साथ रह ना पाए पर प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस तो हम लोग साथ ही साथ होना कथा का भी उद्देश्य यही है आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं पर श्री राम कथा हमें एक प्रेरणा देती है कि हम उस दिवस की भी प्रतीक्षा करें जिस दिन हमें हमारी स्वतंत्रता का अनुभव हो हमारी स्वतंत्रता हमें मिले श्री राम कथा कहती है कि सीता जी का हरण कर लिया रावण ने वेश बदल कर कई बार यह प्रश्न उठता है कि जो दैत्यों ने किया वही देवताओं ने किया अगर रावण सीता जी का हरण करता है तो देवराज इंद्र का बेटा जयंत कौआ बनकर सीता जी के चरण में चोंच का प्रहार करता है वह चित्रकूट की घटना है यह पंचवटी की घटना है तो सीता जी का विरोध तो दोनों ने किया देवता ने भी और दानव ने भी फिर अंतर क्या है गलत आदमी गलती करे यह तो ठीक है पर यह कथा यह संदेश देती है कि अच्छे आदमी से भी गलतियां होती हैं लेकिन गलतियां होना एक बात है और गलती को गलती ना मानना दूसरी बात है यही देवता और दैत्य में अंतर है जयंत समझ गया अपनी गलती से सबक ले लिया और लौटकर भगवान के चरण शरण में आ गया कि मुझसे अपराध हुआ तो प्रो छाणे करी छोह एक नयन करी थ भवान प्राण बचा दिया माण अमोग था एक नेत्र गया पर इससे सिद्ध क्या हुआ कि गलती अच्छे आदमी से भी होती है और गलत आदमी से तो गलतियां होती ही है। हैं लेकिन अच्छा आदमी कौन जो अपनी गलती से सबक ले ले अपनी गलती से समझ ले और अपनी गलती को गलती मानकर भगवान का आश्रय लेकर दोबारा ऐसी गलती नहीं करने का जो निश्चय करता है वही देवता है लेकिन जो गलती करे और गलती को गलती ना माने जयंत तो नारद जी के समझाने पर भगवान की शरण में आ गया लेकिन रावण तो किसी के समझाने से शरण में नहीं आया बस यही देवता और दैत्य में अंतर है एक दूसरा अंतर यह है कि गलत काम तो दोनों ने किया लेकिन देवराज इंद्र के बेटे ने गलत काम किया सीता माता के चरण में चोंच का प्रहार किया विरोध किया ठीक लेकिन जैन तो बना क्या यह भी देखो कौआ और रावण ने गलत काम किया और बना क्या साधु संन्यासी बनकर आया इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ यह है कि कम से कम अच्छे आदमी में इतनी अच्छाई तो हो कि गलत करे तो गलत होकर तो समाज में आए देवता में इतनी अच्छाई तो हो, होती है वो इसी के लिए देवता कहते इतना तो ईमानदार हो कि हम गलत कर रहे हैं तो गलत करे तो गलत को स्वीकार करें गलत काम कर रहा है तो कौआ बनकर कर रहा है पर दैत्य कौन काम कुछ और भेज कुछ काम कर रहा है सीता जी के हरण का और बन गया है साधु सन्यासी आवा निकट जति के बेखा मन मैला तन ऊजला मन मैला तन ऊजला बगुला जैसा भेख और इससे तो काग ही भले भीतर बाहर एक कौए अच्छे हैं कम से कम जो भीतर है वही बाहर है और वेश कुछ आचरण कुछ श्री तुलसीदास जी ने कवितावली में कहा कि अरे मन अगर तू हंस का वेश धारण करता है तो तजीदे बक बायस की करनी तो ये कौए और बगुले का, का काम तो छोड़ दे वेश हमारी रक्षा करता है वेश हमें याद दिलाता है कि हम कई बार लोग कहते यही करना तो कपड़े बदल देते वस्त्र ये वस्त्र बहन कर तो ऐसा मत करो इसीलिए हम लोग जब साधु होते तो हैं तो मुड़ते हैं हमको मुड़ दिया जाता है हमको हमारे गुरुओं ने मुड़ा उनको उनके गुरुओं ने मुड़ा जो हमारे पास आएगा हम उसे मुड़ेंगे ये मुड़ने की परंपरा ही नहीं शुरू से नहीं और इसलिए लोग जब कोई साधु होता तो ये नहीं कहते कि चेला बन गई ये कहते मुड़ गए अच्छा एक बात तो मुड़ा हुआ तो दिखा ही रहा है तो ओह मुड़ गए तो मुड़ तो गए ही है अब इसमें पूछने की बात क्या रही लेकिन ये मुड़ना बड़ा सांकेतिक है ये वेश ऊपरी है पर प्रभाव भीतर डाले इसलिए है ये वेश मुड़ना बाहरी है पर प्रभाव भीतर होना चाहिए मुड़ने का अर्थ है कि अब हम मुड़ गए उधर से इधर मुड़ गए अब जगत से जगदीश की ओर मुड़ गए वासना से उपासना की ओर मुड़ गए असत्य से सत्य की ओर मुड़ गए मृत्यु से अमृत की ओर मुड़ गए मुड़ गए लेकिन एक बार मुड़ना काफी नहीं होता आप देखो प्रकृति है फिर बाल उगाते हैं तो फिर मुड़ता है इसका अर्थ यह है कि मन एक बार मुड़ जाए तो जरूरी मत समझना कि इसमें बुराइयां फिर पैदा नहीं होंगी जैसे सरी, सिर में बाल बार बार उगते हैं और हम बार बार मुड़ते हैं क्योंकि एक बार मुड़ने का निश्चय कर लिया है इसी तरह जो मुड़ गए हैं उनके मन में जितने बार बुराइयां उत्पन्न हो उन्हें बार बार मुड़ते रहना चाहिए यही साधुता है जब जब उत्पन्न हो बस अच्छा ब... एक बात और है मुड़ने वाले बालों को बड़ा होने ही नहीं देते थोड़े ही निकले के मुड़ो ये सांकेतिक है इसी तरह मन की बुराइयों को बड़ा मत होने दो थोड़ी निकले कि मुड़ो ये था मुड़ने का अर्थ अजय मुड़ते इसलिए थे ताकि समाज की दृष्टि में भी आ गए कि ये मुड़ गए तो समाज देखेगा कि जिधर मुड़े हैं उधर कई का काम कर रहे हैं कहीं इधर का तो नहीं कर रहे इसलिए हमारे यहां बुंदेलखंड में तो कहावत है किसी साधु को देखते हैं तो बुंदेलखंडी आदमी विनोद में कहते हैं बूंदी ली बोली कहते काये बाबाजू जा बाजू की बाबाजू इसका अर्थ इस तरफ कि उस तरफ मुड़ गए अच्छा इसीलिए बिना सिले हुए वस्त्र पहनो यह बहुत सांकेतिक है इसका ये अर्थ नहीं किसी ने सिले हुए पहन लिए तो अपराध हो गया इसका अर्थ यह है कि अब तुम साधु हो गए किसी धारणा में मत बंधना अब ससीम में मत रहना असीम होकर रहना और ऐसा ही वस्त्र धारण करना जो किसी धारणा में बंधा ना हो ये और इसलिए साधुओं के वस्त्र को अचला बोलते हैं कि ये धारणा अचल रखना चलने मत देना मुड़ गए तो मुड़ गए पर एक हमारे परिचित सज्जन है वो बराबर मुड़ते हैं और महाराज आज तक नहीं मुड़े हम लोग समझते हैं कि सिर का मुड़ना ही मन का मुड़ना है जीवन का मुड़ना है यह प्रतीकात्मक है बालों का मुड़ना बवालों से मुड़ना नहीं है पर बाल का मुड़ना संकेत है कि बबालों से मुड़े बाल का पता नहीं लगता बवाल जहां के तहा है तो वो मेरे परिचित हैं तो मैं उन्हें बराबर कहता हूं अच्छा और वो हमारे पास जब आते तो मुड़ करा कर देखो महाराज आप कहते अब आ गए हैं मुड़ के और मुझसे कहते हैं कि मैं देखो बराबर मुड़ जाता हूँ आप देख रहे बराबर लेकिन मैं उन्हें जानता हूं महाराज महाराज जिस स्वामी उमेशानंद जी महाराज दर्शन दे रहे हैं उनका बहुत बहुत बंदन अभिनंदन तो मैं उनकी चर्चा कर रहा था उन सज्जन की वो जब आते तो सिर दिखाते कि देखो मुड़ गए तो मैंने कहा कि तुम तो मुड़ते तो हो पर मुड़े तो आज तक नहीं हो तो बोले अरे आप भी कहां की बात करते हूं इसलिए थोड़ी मुड़े की मुड़ गए फिर हम तो इसलिए मुड़ते मूड़ मुड़ाए तीन गुण सिर की मिट जाए खाज और खाने को बढ़िया मिले लोग कहें महाराज इसका अर्थ है कि वेश को जिस दिशा में जाना चाहिए था उसका प्रभाव उस दिशा में नहीं गया तो जयंत अगर गलत काम करता है तो वेश भी कौए का बनाता है मुझे वो बात याद आई श्री भरत जी ने गुरु वशिष्ठ से कहा गुरुदेव अगर आप हमें सिंघासन पर बिठा देंगे तो ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी मोहराज हट दया जब ही रसा रसातल जाये तब ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी गुरुजी ने कहा कैसी बात करते हो इस पृथ्वी पे हिरण्याक्ष हरण कश्यप का राज्य रहा पृथ्वी रसातल को नहीं गई इस पृथ्वी पर रावण कुंभकर्ण का राज्य रहा पृथ्वी रसातल को नहीं गई और भरत तुम्हारे जैसा महात्मा सिंहासन पर बैठ जाएगा तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी ये तर्क हमारी समझ में नहीं आता श्री भरत जी ने कहा कि गुरूदेव पृथ्वी हिरण्याचरण कश्यप का अत्याचार सहन कर सकती है क्योंकि धरित्री माता जानती है कि राक्षस है रावण कुंभकर्ण का अत्याचार सहन करेगी क्योंकि पृथ्वी माता जानती है कि राक्षस है लेकिन गुरुदेव हिरण्यास हिरण कश्यप रावण कुंभकर्ण का काम अगर राम का भाई करने लगे तो पृथ्वी भरोसा किस पर करेगी वह तो रसातल को चली ही जाएगी इसलिए इसी अर्थ में जयंत गलत काम करने के बाद भी देवराज इंद्र का पुत्र है देवता है अच्छा एक अजीब बात ऐसे देखा जाए तो देवता का कुल तो रावण का भी है ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ और ब्राह्मण को महीदेव कहते हैं पृथ्वी का देवता कहते हैं लेकिन फिर भी रावण को दैत्य कहा गया क्यों और जयंत को देवता की श्रेणी में ही रखा गया गलत काम किया तो उस गलत को स्वीकार किया और वेश वैसा बनाया वेश के अनुरूप काम किया लेकिन रावण ने वेश के अनुरूप काम नहीं किया इसलिए जो हम बने वैसे होकर रहे बचन वेश से जो बने तो बिगड़े परिणाम और तुलसी मनसों जो बने बनी बनाई राम तो रावण ने श्री सीता जी का हरण किया और साधु बनकर किया कई बार लोग पूछते हैं कि संत की क्या पहचान तो हमने कहा भाई मानस तो एक ही दृष्टि देता है जिसके कारण आपकी खोई हुई शांति मिल जाए वह संत है असली संत है और जिसके कारण आपकी मिली मिलाई शांति चली जाए शांति खो जाए वह किसी भी वेश में हो संत नहीं है अब असली संत है हनुमान जी और बना हुआ संत है रावण हनुमान जी सीता जी को खोज कर लाए और रावण सीता जी का हरण करके ले गया इसका अर्थ यही हुआ कि बनावट हमारे जीवन से शांति का हरण करती है और असलियत हमारे जीवन में शांति को फिर से लाती है हनुमान जी साधु हैं बने नहीं क्यों कुबेश साधु वेश की बात ही नहीं कही क्यों कुबेश साधु सनमान जिम जग जामत हनुमान और रावण के लिए कहा आवा निकट जति के वेखा वेश और बात, बात किससे बनती है देह के माला तिलक छाप नहीं किसी काम के छाप नहीं किसी काम के प्रेम भक्ति के बिना प्रेम भक्ति के बिना नहीं नात के मन भाएगा सोई परम पद पाएगा सोई परम पद पाएगा जो भजे हरि को जय हरि को सदा सोही परम पद सोही परम पद सोही परम पद सोही परम पद पदमा इस भजन में श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने कहा देह के माला तिलक और छाप नहीं किसी काम का इसका यह अर्थ नहीं है कि को कोई माला ना पहने तिलक ना लगाए यह आशय नहीं उनका आशय यह है कि जैसे कोई ये कहे कि मनुष्य जीवन पाकर अगर कोई भजन नहीं करता तो बेकार है फिर मनुष्य का जन्म तो मनुष्य का जन्म बेकार नहीं है पर मनुष्य का जन्म जिस उद्देश्य से हुआ उस उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए तो माला तिलक छाप बेकार नहीं है पर जिस उद्देश्य धारण किए गए, गए उसकी पूर्ति होनी चाहिए और इसीलिए मुड़ने का मना नहीं किया गया परंपराए होनी ही चाहिए लेकिन मुड़ना जिस उद्देश्य से हुआ है वह अगर पूरा ना हो तो फिर श्री कबीरदास जी कहते हैं कि मूड़ मुड़ाए हरी मिले तो सब कोई ले मुड़ाए और बार बार के मूडते भेड़ न लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वे मुड़ने का विरोध कर रहे हैं वो कहते हैं कि मूड़ के साथ मूड़ मूड़ने के साथ मूड भी बदलना चाहिए मन भी बदलना चाहिए जीवन को अब रावण हरण करके ले गया सीताजी को अब आज स्वतंत्रता दिवस है तो हम लोग इसी तरह सोचे राम जी रोते हुए सीता जी को खोज रहे हैं जब जब हमारी स्वतंत्रता खो जाती है तो हम दुखी हो ही जाते हैं आज सब दुखी तो इसीलिए है कहते हम चाहते हैं कि शांत रहें रह नहीं पाते बात एकांत एक में बैठे अकेले में जरा शांति से ध्यान करेंगे मन में इतनी उपद्रव है कि पता नहीं क्या पैदा हो जाए और हम परेशान आंख खोल के उठ बैठते हैं छोड़ हो ही नहीं रहा हो हम जब जो करना चाहते अरे हम जब सोना चाहते तो नींद नहीं आती और जब जागना चाहते तो नींद ऐसी आती जो बैठने नहीं देते आप देखो हम अपने मन से न सो पाते हैं न जाग पाते हैं हमारी स्वतंत्रता है कहां अरे बड़ी बड़ी बातें तो जाने तो जन्म ना मृत्यु शरीर छोड़ना शरीर पाना इसमें भी हम स्वतंत्र नहीं हैं। लाई हयात आए कजा ले चली चले न अपनी खुशी से आए न अपनी खुशी चले जब हम पैदा होना नहीं चाहते थे तब पैदा कर दिए गए जब मरना नहीं चाहते थे तब शरीर छोड़ा लिया गया एक ने कहा स्वर्ग बड़ा अच्छा है क्यों बोले वहां सदा जवान रहते हैं, वहां मौत है ही नहीं तो दूसरे ने कहा कि, ऐसा स्वर्ग भी बेकार कहा क्यों बोले स्वतंत्रता वहां भी नहीं है क्यों कहा तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया यहां जीने पे पाबंदी वहां मरने पे पाबंदी <laughs> कहां स्वतंत्रता यहां यहां जी नहीं सकते हमेशा वहां हमेशा वहां मर नहीं सकते यहां जीने पे पाबंदी वहां मरने पे पाबंदी <laughs> तो आप देखो कितने कोई सुखी पर स्वतंत्रता ही परम सुख है आज भी लोग कहते हैं कि जब देश गुलाम था अंग्रेजों का राज्य था हम अब से तो तब भी सुखी थे आजकल तो बहुत परेशान पहले ये ऐसा बहुत लोग कहते हो उनके जमाने में सब होता था पर ये नहीं होता था ऐसा नहीं होता था ये बात सही भी हो लेकिन एक बात हम सुखी तो थे पर स्वतंत्र नहीं थे सुखी तो थे तो सुख ए... सुख अपने आप में सुख तो है पर परम सुख तो स्वतंत्रता ही है हम स्वतंत्र हो सके आज परिस्थिति क्या है आज हमारी स्वतंत्रता हरण कर ली है राक्षसों ने सीता जी का हरण किया था आज विकारों ने हमारी स्वतंत्रता हरण कर ली है लोभ हमें सुखी नहीं रहने देता काम हमें सुखी नहीं रहने देता क्रोध हमें सुखी नहीं रहने देता और जब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये भीतर की बुराईया हमें सुखी ना रहने दें बाहर की परिस्थितियां हमें सुखी ना रहने दें तो इंसान की कौन कहे भगवान तक रोने लगते हैं अपनी लीला के द्वारा उन्होंने यही संदेश दिया राम जी समझ अच्छा एक बात और है लक्ष्मण जी समझाते लक्ष्मण समझाए बहुभा लक्ष्मण जी समझा ऐसी भी विडंबना आती है कि छोटे भी बड़ों को समझाने लगते हैं जब शांति खो जाए और व्यक्ति हैरान परेशान होता लेकिन हमें स्वतंत्रता प्राप्त कर करनी है इसीलिए जिनको स्वतंत्रता मिल जाती थी उन संतों को हम स्वामी बोलते थे स्वामी तो है अब ये स्वामी है तो संत कहते थे कि हम एक हमारे चित्रकूट में बड़े परिचित महात्मा थे संत श्री राम गुलाम दास जी महाराज वैष्णव संत थे हमारे बड़े श्रद्धेय आदरणीय बड़े प्रेमी हम उनके पास जाते थे तो अपनी मस्ती में बोलते थे किसी ने कहा कि महाराज आपका नाम तो नाम बताया उनका महाराज नाम बड़ा अच्छा है साधु होने के बाद हुआ कि पहले से बोले बचपन से ही राम गुलाम नाम था तो हमने कहा ये तो बहुत बढ़िया है फांसकर तो कहते हम क्यों दूसरे के गुलाम हुई वो न करे हम किसी दूसरे के गुलाम हुए ही नहीं <laughs> दास भी होंगे तो भगवान के ईश्वर के राम के दास और भगवान के दास और अपने मन के स्वामी इसीलिए संतों को दो ही बातें कही जाती है स्वामी भी कहा जाता है दास भी कहा जाता है शरण रहते हैं तो भगवान की शरण में रहते हैं तो भाई ये स्वतंत्रता तो इसीलिए संतों के लिए क्या कहते हैं उन्होंने शरीर छोड़ दिया हा? जो स्वतंत्र होगा वह शरीर छोड़ देगा स्वतंत्र क्यों अब आसक्ति ने उसे बांध नहीं रखा है परतंत्र करके नहीं रखा है अजा संत हो गए हो शरीर छोड़ देते हैं हम लोग छोड़ते नहीं हम लोगों से छुड़ा लिया जाता है छोड़ना कौन चाहता है मौत एक तमाचा मारती के दिन बाहर बहुत दिन रह ली है तुम तो हटने का नाम ही नहीं लेते इसलिए यह स्वतंत्रता प्राप्त हो अब वैसे देखा जाए हम लोग कहते हैं आजादी हमारा जन्म अधिकार है ये व्यवहारिक जीवन में भी इस स्वाभिमान में रहना चाहिए इसके लिए चेष्टा करनी चाहिए व्यवहारिक तल पर भी लेकिन आध्यात्मिक तल पर भी सोचना चाहिए कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है हमें मन गुलाम बनाए रहे हमें विकार गुलाम बनाए रहे अब क्या करें महाराज आदतें ऐसी हैं छूटती नहीं है वो गलत नहीं कहते सही कहते हैं लेकिन एक संत ने कहा कि ये सच है कि आदत को बदलना आसान नहीं है ये सच है कि आदत को बदलना आसान नहीं है मगर जो आदत न बदल सके वो काबिले इंसान नहीं है आदत को बदलना आसान तो नहीं है पर असंभव भी नहीं है राम जी का चरित्र हमें क्या सिखाता है स्वतंत्रता खो गई है शांति खो गई है लेकिन राम जी दुखी तो हुए पर पीछे नहीं लौटे परेशान तो हुए, हुए। पर पुरुषार्थ नहीं छोड़ा क्या लिखा है आगे चले आगे चले बहु रघुरा आगे, आगे चले आगे चले रेशमूक पर्वतनियराया पर्वतनिया राया आगे चले रघु रघुराया आगे चलेबो आगे चले आगे चले बहूरे बहूरे राम जी फिर भी आगे चले यह होना चाहिए कि चाहे जैसी मन की प्रतिकूलता हो पर पीछे न नमूने आगे बढ़े कदम चूम लेती है खुद आपकी मंजिल मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हार बढ़ते ही जाना है चरे वे थी चरे वेती चरे, वेती। चरे वेती। राम जी आगे बढ़े अच्छा परिणाम क्या हुआ ऋषमुख पर्वत नहीं है ऋषिमुख पर्वत नजर अजय एक शैली देखो काव्य की शैली है इस कविता में ऐसे लगता है जैसे पर्वत के पास राम जी नहीं पहुंचे पर्वत राम जी के पास चलकर आ गया ऋषिमुख पर्वत, पर्वत नियर आया नजदीक आ गया यहाँ अंग्रेजी का और इस भाषा का शब्द मिल जाता है नियर ऋषिमुख पर्वत नियर आया नजदीक आ गया नियर उसी नियर से नियर ए नियर पास नियर रहो चाहे न्यारे बने रहो और नियर और नियर में बुंदेली भाषा में यह और निकल गया नीरे नीरे, नीरे। नीरे, नियरे और नियर ऋषमुख पर्वत नियर आया नजदीक तो ये कहना था कि राम जी पर्वत के नजदीक पहुंच गए ना तो कहते हैं कि पर्वत राम जी के नजदीक आ गया इसका अर्थ ये हुआ कि कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो अगर कोई पुरुषार्थ पूर्वक आगे बढ़ता है तो बड़ी से बड़ी ऊंचाई उसके नजदीक आ जाती है पर्वत नजदीक आ गया ऋषिमुख पर्वत नीह आया और इस पर्वत से ही उन्हें मिले कौन हनुमान जी और हनुमान जी संत हैं हनुमान जी गुरु हैं हनुमान जी भक्त हैं जय जय जय हनुमान जय जय जय हनुमान कृपा करुदेव कृपा हनुमान जी आए सुग्रीव जी ने भेजा हनुमान जी ने प्रणाम किया परिचय पूछा भगवान ने अपना परिचय दिया लेकिन दिया कैसे यह देखो अद्भुत बात कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मान बन आये यहाँ हरि निश्चर वे विप्र फिर हम खोजते ही आपन चरित कहा हम गाई गाने का यहां यह अर्थ नहीं है कि भगवान कोई साजवाज के साथ गा रहे थे हारमोनियम तबला के सितार के साथ गा रहे थे वो नहीं गाने का अर्थ है प्रसन्नता पूर्वक अपनी बात कहना कई लोग प्रसन्नता की बात भी रोते रोते कहते हैं हाँ हो गया काम तो खैर हो गया काम तो तो बुरा क्या हो गया जो ऐसे रो रो के कह रहे पूर्वक गाते हुए हमारे भारतवर्ष की यह परंपरा नहीं है गांव में आप जाकर देखो देखो मैं एक सहज बात कह रहा हूं भारत का विकास देखना हो भारत का वैभव देखना हो तो शहरों में देखना चाहिए और भारत का भाव देखना हो तो गाँव में देखना चाहिए उनकी भावना उनकी भक्ति एक सज्जन तो हमसे ही कह रहे थे कि आप अपनी बताओ गाँव में भी घूमते हो शहरों में भी घूमते हो आपको गाँव शहर में क्या अंतर लगता है तो हमने कहा कह दे बोले कहो हम कहा हमारी बात मत समझना ना अपनी समझना एक आम बात कह रहा हां बोले आप बताइए शहर और गांव में क्या अंतर हमने कहा गांव के लोग भिखारी को भी साधु समझते हैं गांव के लोग भिखारी को भी साधु समझते हैं शहर के लोग साधु को भी भिखारी समझते हैं वहां भाव भारत का आदर अच्छा देखो एक बात पता है शहर में आपको रोते लोग मिलेंगे क्या बताएं मकान तो है लेकिन वैसा नहीं है गाड़ी तो है पर बैसी नहीं है और वैसे आप लोग तो खैर सत्संगी हैं तो का रोते होंगे मैं औरों की बात कह रहा हूँ सब कुछ मिलने के बाद भी आप देखो शहर का आदमी रोता हुआ मिलेगा अब क्या होता है इतने में क्या होता है और ऐसे और मैंने देखा है अपने गाँव में आप लोगों ने भी गाँव में देखा होगा सुना हुआ ने गांव, ऐसे ऐसे मजदूर खेत में फसल काटने जाते और उनके पास चार दिन की छोड़ो दूसरे दिन के लिए खाने को नहीं होता था शाम के लिए नहीं होता था और वो सवेरे सवेरे छोटे छोटे बच्चों को लेकर गर्मी के दिन चैत्र का महीना और बच्चों को एक जगह रख दिया उनको पानी पिला दिया तो फिर फसल काटने लगे अज इतने ही नहीं उस फसल के बाद दोपहर को जो अन्न के दाने मिलते उसी को फसल को दाने निकालकर पीस कर भोजन बनाकर रोटी खाकर फिर दूसरे दिन फस, उसी दिन शाम को फसल काटने चल देते थे आप कल्पना करो जिसके लिए दोपहर को भी खाने को नहीं अभी काट रहा है अभी मिलेगा उसे और मिलने के बाद उस अन्न की रूखी रोटी बनाएगा लेकिन उसके बाद भी आप अद्भुत आश्चर्य की बात मैं आपको बताऊं कि इस समय मजदूरी करते वो खेत काटते थे और गीत गाते हुए काटते थे गाना गाते हुए और हाँ भाई चलो गीत गाते चलो गीत गाते चलो, गीत गाते चलो। आपने हर क्षेत्र के गांव में देखा हमने बुंदेलखंड के गांव में देखा चैत की फसल काट रहे हैं ऊपर से गर्मी है भयंकर और नीचे पसीना बह रहा है खेत काट रहे हैं लेकिन गीत गाते हुए और इसीलिए वहां गीत बन गए फसल काटने के गीत पानी भरने के गीत जितने मजदूर हैं सब गीत से जुड़े हुए थे गाकर ये भारतवर्ष का आदर्श है कि उस परिस्थिति का प्रभाव नहीं होने देते मन पर और गीत गाते हुए जिंदगी को गुजार देते हैं जैसे तैसे गुजर जाएगी गुजरी का गुजराना क्या रहे मन उधर चला जाता था हम लोग छोटे छोटे विद्यार्थी के रूप में थे तो हमारे अध्यापक कहते थे, थे रात में पढ़ने आओ वहीं रहो स्कूल में तो हम लोग रात को जाते तो हमारे गाँव में स्कूल थोड़ा सा बाहर अब तो गांव बढ़ गया है तो स्कूल गांव नहीं थे उस समय थोड़ा सा दूर तो ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत तो उ, उसमें एकांत हो जाता रात का समय तो डर लगता था तो हम बच्चों बच्चों ने एक उपाय सोचा कि डर लगता तो क्या करें बस बोले जैसे ही गांव से बाहर निकलो डर लगने लगे तो गाना शुरू कर दो और गाते हुए गाने में मन लग जाता तब तक वो जगह निकल जाती इसका अर्थ यह है कि गीत से इतना भर दो गाने बजाने से इतना भर दो अपनी जिंदगी जीवन को संगीत बना दो यही यही संगीत राम कथा है <tani concept> जीवन संगीत से परिस्थितियां ठीक है अपनी जगह ठीक है कई वालों हम परेशान हैं तुम्हें गाने की पड़ी है तो गाने के अलावा कोई उपाय नहीं जिससे तुम्हारा मन का दुख कम हो जाए और इसीलिए यहां भी भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही सुख से कुछ दिन भी नहीं रह पाए गुरुजी ले गए राक्षसों को मारने का काम फिर जैसे तैसे थोड़ा सुख के बन चले जाओ और बन में खबर मिली पिताजी का मरण हो गया आगे बढ़े तो सीता जी का हरण हो गया इतनी प्रतिकूलताएं लेकिन तो भी भगवान इस बात को सुना कैसे रहे आपन चरित कहा हम गाय गाकर मन सहजता से कि ऐसे एस ऐसे हुआ पसंद सहजता से हनुमान जी चरणों में गिर गए आप भगवान है क्यों बोले ऐसी परिस्थिति हमारे सुग्रीव की है आप दोनों की परिस्थिति एक जैसी है बिल्कुल एक जैसी है कैसे बोले आप अपने छोटे भाई के लिए राज्य छोड़कर आए हो उसके बड़े भाई ने उसका राज्य छोड़ा लिया आप भी बन में वो भी बन में आपकी भी पत्नी का हो गया उसकी पत्नी को बाली नहीं छुड़ा लिया लेकिन हम देखते हैं कि वो इतना परेशान रो रहा है उसके शरीर में फोड़े ही फोड़े हैं तन बहन चिंता जर छाती और एक आप है आपण चरित कहा हम गाई तो बोले हम समझ गए कि आप इंसान के रूप में भगवान हैं, आप भगवान हैं, हनुमान जी चरण देखो राम जी ऐसी परिस्थिति में भी बैठे परम प्रसन्न कृपाला आपण चरित कहा हम गाई और भगवान कृष्ण जन्म लिया अंधेरे में लुक छिपकर आए और रात में माँ बाप के पास रात भर नहीं रह सके दिन तो जाने तो जन्म लेते ही माँ छूटे पिता छूटे और दूसरे गांव में आकर रहे कहीं जन्म कहीं जन्म जन्मोत्सव तो। और उसके और बाद थोड़े बड़े पालने में ही पड़े थे पूतना आई मारने के लिए फिर एक से एक राक्षस आए इतना ये सब होने के बाद फिर कहा गोकुल छोड़ो कंस के अत्याचार बढ़ रहे गोकुल गांव छोड़ना पड़ा पहले तो जन्म जन्म स्थान छूटा माता पिता छूटे और फिर दूसरे के गांव में लालन पालन पोषण हुआ दूसरों ने किया और उसके बाद मारने की चेष्टाएं हुई जैसे तैसे बचे तो गाँव छोड़ना पड़ा वृंदावन आके रहे सब ब्रजवासी वृंदावन इकट्ठे होकर रहे आप देखो उसके बाद भी वृंदावन में श्री कृष्ण क्या करते हैं बांसुरी बजाते इतनी प्रतिकूलताओं में भी जो चैन की बंसी बजा सके वो इंसान नहीं भगवान ही है इसीलिए हम लोग राम को भगवान कहते हैं कृष्ण को भगवान कहते हैं श्री राम श्री कृष्ण इसका अर्थ है कैसी भी परिस्थितियां आए आगे बढ़ो यही भारत का आदर्श है क्या रोना होना थोड़ा ठीक है जो है सो ठीक है गाते हुए मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो इसीलिए राम जी गाकर माने प्रसन्नता के भाई ऐसा ऐसा हुआ हनुमान जी ने कहा कि चिंता मत करो हम मिलाएंगे आपको सुग्रीव जी से मिलाया अच्छा देखो प्रतिकूलता ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा आजकल लोग कहते हम बड़े टेंशन में रहते हैं क्यों बोले हमारा कोई काम बिना बाधा के पूरा ही नहीं होता बहुत मुश्किल से पूरा होता हम बड़े परेशान रहते हम किसका काम हो गया राम जी का हुआ, हुआ? बिना बाधा के पूरा हुआ हो तो बताओ सुग्रीव से मित्रता की अब देखो बाधा की बात करें सुग्रीव से भगवान ने कहा सखा सोच त्याग बल मोरे मेरे बल पर निश्चित हो जाओ बाली के कारण तुम दुखी हो मैं बाली को मिटाऊंगा तुम सुखी हो जाओ इतना भरोसा दिलाया अपना मान करी तो दिलाया अच्छा मिलाने वाले हनुमान जी तो उन पर भरोसा किया और उन्होंने मिलाया और जिससे मिलाया जिसके लिए प्रतिज्ञा की वो कह रहा ठीक है जब आप करोगे तब मानेंगे अभी तो हमें समझ में नहीं आता लक्ष्मण जी ने कही तो भरोसे ही नहीं कर रहा और आप भरोसा दिला भगवान ने कहा ज्यादा दुखी है शायद मान जाएगा कैसे बोले परीक्षा दे, दे देंगे तो मान जाएगा भगवान ने परीक्षा दे दी अच्छा उसके बाद भरोसा हो गया बाली बधव इन भाई परती थी अब मित्र ही ऐसा व्यवहार करे रहे जरा ये तमाशा देखो विश्वास हो गया कि मार डालेंगे बाली तो कम से कम भगवान को धन्यवाद बोलना चाहिए कि नहीं प्रसन्न हो जाना चाहिए कि अरे प्रभु अब हम प्रसन्न हो गए अब हमें भरोसा अब आप मार डालेंगे अब हम निश्चिंत हैं अरे आपकी बड़ी कृपा आपकी बड़ी कृपा राम जी सोच रहे थे यही कहेगा ये लेकिन कुछ ऐसे विचित्र लोग होते हैं जिनके मन की भगवान तक नहीं जान पाते औरों की कौन कहे राम जी ने इतना किया उसके बाद बोला क्या सो सुनो सुग्रीव जी क्या बोले भगवान ने कहा कि अब तो प्रसन्न हो जाओ मेरे मित्र आप तो निश्चिंत हो अब तो सुग्रीव जी बोले किस से अपने शत्रु से अरे का शत्रु मित्र दुख सुख संसार में भाजते हैं यथार्थ में है नहीं सब सपना है बात बड़ी ऊंची कर रहे हैं और बात सच्ची कर रहे हैं कई बार लोग कहते हैं वो गलत क्या कह रहे हैं वो गलत क्या कह रहे हैं हमने कहा वो तो गलत नहीं कह रहे हैं पर आदमी तो गलत है वो सच्ची बात भी गलत आदमी कहे तो सुग्रीव जी बात तो सच्ची कह रहे हैं कि सुख दुख शत्रु मित्र ये सब प्रातिभाषिक सत्ता है इनकी परमार्थिक सत्ता नहीं है भाजते हैं हैं नहीं बात सही कह रहे हैं लेकिन इनसे पूछो कि थोड़ी देर पहले जब तुम रो रहे थे तब संसार सपना नहीं था परिस्थिति अनुकूल होते ही संसार सपना और परिस्थिति प्रतिकूल होते ही संसार सत्य दूसरे का अपमान हो तो संसार सपना अपना अपमान हो तो संसार सत्य भगवान को हंसी आ गई कब बाली तुम्हारा शत्रु है नहीं बाली तो हमारा परम है है पूरा इलाज ही उल्टा हुआ अंदाज कुछ था कुछ हुआ कई बार अंदाज उल्टी पड़ी जाती भगवान तक का अंदाज उल्टा हो गया उनको अंदाज था ये प्रसन्न हो जाएगा उन्हें क्या पता कि प्रसन्न परेशान खुद होगा और हमें भी करेगा एक आदमी को कम सुनाई पड़ता था पुराने जमाने की गांव की घटना मशीन थी नहीं इसलिए एक लड़के को ले जाते एक सामने वाला कुछ बोले तो तुम जोर जोर से बताना कि ये क्या कह रहा है तो जाने लगे अपने मित्र बीमार थे देखने लोगों ने कहा वो बच्चा तो है नहीं बोले क्या जरूरत वहां कौन सी बड़ी भारी बातें करनी देखने तो जाना है दो चार बातें वो कहेंगे हम जवाब दे देंगे बोले कैसे दोगे अंदाज से अब अंदाज उन्होंने बनाया हम पूछेंगे तबियत कैसी है तो प्राय लोग कहते हैं अब ठीक है पर वहां उल्टा हो गया मामला वो गए और भैया तबियत अब कैसी है वो खुद जोर से क्योंकि ऊंचा सुनता वो धीरे बोल ही नहीं सकता उसको लगता है कि सब ऐसी ही सुनते होंगे तो अब तबियत कैसी है सो क्या बताए मर रहे हैं अब इनको सुनाई तो नहीं पड़ा इन्होंने समझा कह रहे हैं कि पहले से ठीक है सो बोले भगवान की बड़ी कृपा है सब कुछ जल्दी हो जाएगा मित्र को बड़ा बुरा लगा हम मर रहे हैं ये कह रहे हैं भगवान की कृपा है तो खींच गया बुरी तरह तब तक उन्होंने पूछा कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है तो धीरे से बोला यमराज का तो इसको सुनाई तो पड़ा नहीं से सोचा डॉक्टर का अरे क्या कहना वो डॉक्टर तो बहुत अच्छे है उन्होंने कई मरीज ठीक कर दिए रोज उनका अस्पताल खूब चलता है तो मैं भी बहुत जल्दी ठीक कर देंगे अब उस मित्र को और बुरा लगा तो कहा खाने को क्या बताया तो और ज्यादा नाराज हो गया से बोला पत्थर से बोला अच्छा वो तो बहुत हल्का भोजन होता है आराम से पच जाता है ठीक है अब अंदाज उल्टे पड़ जाते हैं एक आदमी के दांत में दर्द था तो डॉक्टर के पास गया डॉक्टर साहब हमारे दांत में बहुत दर्द है निकाल दिया डॉक्टर बोला शून्य करने की व्यवस्था नहीं है दांत दर्द होगा लेकिन सहले हिम्मत नहीं अब डॉक्टर बहुत सोचे कि इसको हिम्मत भी नहीं दांत निकलवाना भी है नशा करते हो आंख कभी कुछ पी लेते हैं डॉक्टर बोला गलत चीज का सही उपयोग पिलाओ पिलाओ नशे में निकलवा ले पिलाया दांत निकलवाने की हिम्मत आई बोले थोड़ी थोड़ी आई डॉक्टर बोला और पिलाओ और पिलाया अब नशे में डॉक्टर ने कहा अब तो दांत निकलवाने की हिम्मत आई तो बड़ी बड़ी आंख घर खड़ा हो गया देखें किसकी हिम्मत है जो हमारे दांत में हाथ लगाता है आप बोलो अंदाज उल्टे उपचार उल्टे पड़ जाते समय हो है भगवान ने सोचा कि हम प्रतिज्ञा करेंगे परीक्षा देंगे तो इसको भरोसा होगा पर सुग्रीव बोले कि नहीं महाराज सर और उसके बाद वर्णन क्या है अप्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन करो दिन रात ऐसी कृपा करो सब छोड़कर आपका भजन करे अच्छा इनसे लक्ष्मण जी को हंसी आई राम जी बोले हंस क्यों रहे बोले इनसे ये पूछो कि इनके पास सब है क्या जो ये छोड़ना चाहते हैं अभी तो कह रहे थे बाली ने सब छोड़ा लिया है तो ये उसे छोड़ना चाहते हैं जो इनके पास है ही नहीं अरे सब तो छूटा ही हुआ करें भजन कौन रोकता है इन्हें जंगल में पहाड़ पर बैठे करें भजन पर भावना यह है कि पहले दिला दे तब तो छोड़ेंगे वो एक वकील बड़े प्रभावी आदमी थे एक आदमी गया कि हम तलाक लेना चाहते हैं तो तलाक के लिए आवश्यक शर्त क्या है तलाक के लिए आवश्यक शर्त क्या, क्या है तो वकील बोला शादी पहले शादी तो होए तब तो तलाक होए। अब शादी नहीं तो तलाक कुछ लोग सोचते हैं कि छोड़ें तो फिर पहले मिले तो सब तज भजन करो दिन रात भगवान हंसकर बोले ठीक है ठीक है पर हमारे यहां जो सगुन विचारने की परंपरा है कहती माया हाथ फड़के तो ये सगुन और दाया हाथ फड़के ये जो कुछ भी है लेकिन मैं केवल इतनी सी बात कहता हूं राम जी की दोनों भुजाएं फड़की फरक उठी दो भुजा विषाला सुन सेवक दुखदीन दीन दयाला फरक उठी दो भुजा विशाला दोनों भुजाएं फड़की इसका अर्थ यह था कि अनुकूलता ही अनुकूलता नहीं कुछ अनुकूलता भी होगी और कुछ प्रतिकूलता भी होगी ये फिट भी बैठेगा और नहीं फिट भी बैठेगा तो आप देखो सुग्रीव बदले कि नहीं लेकिन फिर देखो भगवान ने कग जाओ बाली से लड़ने जाओ बाली को ललकारा बाली आया गदा लेकर राम जी देख रहे थे कुछ नहीं बोले बाली ने सोचा सुग्रीव की यह हिम्मत हमें ललकारे तो जरा देख रहे वही सुग्रीव है कि दूसरा बदलकर आया है बाली ने एक मुक्के का प्रहार किया तब सुग्रीव विकल हुए भागा मुष्टि प्रहार वज्र समागा मुक्का लगा भा... आया दौड़ता हुआ महाराज आपने मरवा डाला और इसीलिए कहा था कि आपके बस का नहीं वो तो हम अपनी कला से बच गए भागने की कला में कुसलने से बच गए नहीं आपने तो कोई कसर रखी नहीं आप तो देख रहे थे क्यों नहीं बाण मारा? अब राम जी ने और अद्भुत बात की व्यंग देखो भगवान की व्यंग्य की शैली कितनी सुंदर है कहने लगे भैया सुग्रीव हम बाढ़ तो मार देते लेकिन हमें भ्रम हो गया एक रूप तुम भ्राता दो तेई भ्रम ते नहीं मारे सो उस भ्रम से नहीं मारा हमें भ्रम हो गया तो दोनों एक जैसे हो इसलिए हमें भ्रम हो गया सुग्रीव वहा जोड़कर बोले प्रभु काय को व्यंग करते हो आपको और भ्रम हो सकता है तो भगवान मुस्कुराकर बोले सुग्रीव जब तुम जैसों को ज्ञान हो सकता है तो हमें भ्रम भी नहीं हो सकता है तुम्हें तो इतना ज्ञान हो गया था कि सब सपना है सब सपना है। अब कहा गया वो सपना इसका मतलब है तुम ज्ञानियों की भाषा बोलते हो पर तुम ज्ञानी हो नहीं ज्ञान की स्थिति नहीं है अब कौन लग रहा है बाली तुम्हें परम इत नहीं महाराज मैं जो कहा रघुवीर कृपाला बंधु न हो ये मोर यह काला ये मेरा काल है चलो भगवान ने कहा आप जाओ और परिस्थितियां ठीक हुई सुग्रीव को राजा भी बना दिया भगवान ने कहा कि अंगद को युवराज बनाया सुग्रीव अंगद के सहित राज्य करना पर उस कार्य को याद करना जिसके लिए जन्म हुआ है या हम तुम्हारे पास आए हैं उसको याद रखना हाँ आप आराम से तो, हमें याद है हमें याद है याद क्या है छह महीने रहे भगवान प्रवर्सन पर्वत में सुग्रीव एक दिन पूछने नहीं गए कि हालचाल ठीक ठाक है कि नहीं है पूछने जाते किसी से पूछवाते अंत में राम जी को कहना पड़ा सुग्रीव व सुधी मोर बिसारी बाधाएं देखो आप एक बाधा की बात करते कितनी बाधाएं जिनके लिए कलंक साहब भगवान ने बाली को मारकर और उसी ने भगवान को भुला दिया बड़ा क्रोध आया मान डालूगा उसको मेरे पास बाण हैं जिससे बाली को मारा है लक्ष्मण जी हंसे कि चलो खुशी इस बात की आपको क्रोध आया था आता ही नहीं था लेकिन आप मार डालोगे हाँ जरूर बोले कब मारोगे बोले कल लक्ष्मण जी बोले इसीलिए तो हंसी आ रही है क्रोध आ जा रहा है मारेंगे कल <laughs> तो कहो तो हम आज ही मारे आए कल का, का काम आज ही करें भगवान ने समझाया मारना नहीं डरा देना पर उतना ही डराना कि भाग ना जाए यहां आ जाए भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। उसके बाद देखो सुग्रीव आए तो आते ही अपनी मानना चाहिए कि हमसे गलती हो गई हमने क्या बोले बोले हमारी कोई गलती नहीं पर गलती किसकी गलती महाराज कह सही बात किसकी गलती किसकी आपकी माया क्या आपने माया ही ऐसी बनाई अतशय देव प्रबल माया यही नमोहस को जग जाया लक्ष्मण जी बोले ये विचित्र आदमी इसकी प्रवचन की आदत नहीं जाती पहले भी बातें कर रहा था फिर बातें कर रहा अब फिर माया कहीं भगवान का कोई बात नहीं आ तो जाता है भूलता तो है लेकिन फिर भी याद आ जाए इसका अर्थ है परिस्थिति को दो दृष्टियों से देखना कि जितनी प्रतिकूलता है उतना नहीं जितनी अनुकूलता है उतना देखो अच्छा मैं आपको बताऊं सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए अब कई मेधावी इतने बड़े बड़े मननीय महापुरुषों के चरित्रों को भी जरा सी बात कहीं पकड़ लेंगे तो फिर उसी का खंड तुम जिन्हें इतना मानते हो उनमें क्या तुम जिन्हें मानते क्या दो कौड़ी और ये अरे लोग कहते सही कह रहे कुछ सही नहीं कह रहे एक सज्जन हमें मिले कहने लगे आप युधिष्ठिर को धर्मराज कहते हो और उन्होंने ऐसे कहा जैसे बड़ी खोज करके आए हो बहुत शोध करके तो हमने कहा कहते क्या युधिष्ठिर धर्मराज हैं बोले धर्मराज है? धर्मात्मा तक नहीं और धर्मात्मा तो जाने तो हमें तो एक अच्छा आदमी भी नहीं कहेंगे हमने कहा क्यों बोले किस काम का आदमी जो जुआ खेल जा और जुए ही नहीं खेले वो पत्नी को दांव पर लगा दिया जुए में और उनको आप धर्मराज कहते हो इसमें क्या क्या विशेषता है बताओ ये कोई अच्छी बात है और उन्होंने ऐसे घेरा था हमें जैसे इस प्रश्न का कोई उत्तर ही ना हो और उनके साथ जितने थे अरे साहब ये बिना पढ़े लिखे लोग इन्हीं को ऐसी बुद्धू मिल जाते हैं उनको प्रचार प्रसार करते हैं काय इन है लोगों की बात में पड़े कुछ नहीं काय का ईदिष्ट काये का धर्म लाए? कुछ नहीं और आज के जमाने में कौन मानेगा हमसे बोले बताओ बताओ पढ़ता हो हम, हम तुमसे एक बात कहें बोले बोलो बोलो हम के स्कूल में पढ़ते बोले हाँ पढ़े लिखे हैं तब तो बात कर रहे हैं हम का मान लो किसी विषय का कोई विद्यार्थी इम्तहान दे और वह सौ नंबर का पर्चा और उसमें 100 में उसके 100 नंबर ना आए 75 आए मान लो 25 ना आए तो वो फेल माना जाएगा कि पास थोड़े तो पास माना जाएगा और अच्छे अंकों से पास माना जाएगा हमने लोग क्यों माना जाएगा 25 तो नहीं बोले उससे क्या फर्क पड़ता 75 तो आए और इसीलिए वो वो पास पास पास हम लोग यही हम कह रहे हैं युधिष्ठिर धर्मराज धर्मराज धर्मराज बोले जुआ खेल गए और द्रौपदी को दाव पर लगा दिया सो हमने कहा उतने नंबर काट लो बाकी से धर्मराज हैं आपको जो गड़बड़ी लग रही है उतने नंबर काट लो सौ में सौ नंबर मत दो पर लोग बोलते ही ऐसे जैसे उन्होंने जिंदगी भर यही किया हो और कुछ किया ही ना हो ये हमारे देखने का दृष्टिकोण बदल हम तिल पर ताड़ खड़ा करते अरे ठीक है वह भी एक पक्ष है वो इतिहास तो यह बताता है कि सुमति कुमति सबके उड़ रहा है यह तो हमारा सदग्रंथ स्वीकार करते उसमें क्या कठिनाई है इसीलिए भगवान की सोचने का ढंग क्या है कि हां गलत है सुग्रीव बोले क्या इस गलत के लिए इनको छोड़ा नहीं जा सकता इनका भी उपयोग है ठीक है कोई बात नहीं यह है राम जी की सोच है और सबको और संगठन इसी तरह का इसी तरह किया जा सकता है नहीं तो आप अगर दोष देखते जाएंगे तो कौन है जो निर्दोष में ले हां यह देखें कि उस दोष के पक्ष के अलावा गुण कौन कौन से हैं उन गुणों का सदुपयोग करें इसी तरह हम इतिहास में महापुरुषों के चरित्र पढ़ें अवतारों के चरित्र पढ़ें और जो ग्रहणीय है उन्हें ग्रहण करें और जो ग्रहणीय नहीं है वे न चर्चा का विषय है न चिंतन का विषय अपना ठीक है मैं ये कहता हूं भगवान को चढ़ाने के लिए छोड़ो अपना श्रृंगार करने के लिए भी कोई माला बनाना चाहे फूल लेकर आए तो कौन ऐसा है जो फूलों के साथ कांटे भी तोड़ कर लाता है फूल चुन लेते हैं कांटों को छेड़ते नहीं और जानते हैं कि कांटों में ही फूल खिलते हैं तो ये क्यों नहीं समझ लेते कि जहाँ गुण है वहां दो सो गे में ही दोषों के कांटों में ही गुणों के फूल खिलते हैं इसलिए दोषों के कांटे छोड़कर गुणों के फूल संग्रहित करके अपना श्रृंगार करो और भगवान की सेवा पूजा करो संतुष्ट करो राम जी ने कहा अनुकूलता प्रतिकूलता तो आएगी तो तो तो तो तो तो तो अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही फूलों के मध्य अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही फूलों के मध्य सरिता समान सदा कहना चाहिए सरिता समान सदा पहना चाहिए जैसे रखें राम रहना चाहिए अपमान अपमान चाहिए चाहिए देखो भाई भगवान फिर आगे बढ़े बंदरों को भेजा हनुमान जी पता लेकर आए अब फिर वही बात है पता लग जाना एक बात है। प्राप्त कर लेना दूसरी बात शांति का पता लग गया पर शांति मिले कैसे राम जी सब बंदरों को संगठित करते हैं इसका अर्थ है चित्त की समस्त चंचल वृत्तियों को पहले एकाग्र करना अजय हनुमान जी के सहारे पहुंचे शांति तक अब थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें तो यही तो होगा पवन पुत्र के सहारे पहुंचे हैं है ना तो अपनी चंचल चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके पवन मान स्वास के साथ पवन के साथ उस शांति तक पहुंचे जो इस पार नहीं उस पार बैठी हुई है इस पार नहीं देह के तट पर नहीं देही के तट पर नहीं वैदेही के तट पर, के तट पर उस पार अच्छा उस पार का संदेश लाया कौन हनुमान जी ये गुरुजन है जो इस पार आते तो हैं पर संदेशा उस पार का लाते हैं ये संत हम परदेशी फकीर काहू दिन याद करोगे यह उस पार का संदेश लेकर आए अनुभूति ने उस पार की है अभिव्यक्ति इस पार की है हनुमान जी है गए समुद्र पर पुल बनाने के पहले विभीषण जी आए भगवान ने विभीषण जी को अपनाया पुल बनाया पत्थरों का पुल फार हुई सेना भगवान फिर भी अंगद जी को भेजते हैं कि शायद समझ ले बहुत समझाया अंगद जी ने पर वो नहीं समझा एक बोला रावण क्यों नहीं समझा इतना समझदार था पढ़ा लिखा था अरे हम क्या जाने तो जब ये एक खोपड़ी वाले नहीं समझते दस खोपड़ी वाला कैसे समझ जाए उसके तो खोपड़ी खोपड़ी है इस खोपड़ी में एक तर्क उठे उसके दस खोपड़ी दस तरह के तर्क उठे और इतने पूरी की पूरी प्रतिभा उसने लगा दी खर्च कर दी नहीं मानने में और इसीलिए इसका नाम ही खोपड़ी खो दिया इसीलिए तो पड़ी है मिला क्या है अच्छा एक बात और आपने देखी ये सीता जी का हरण कर लाया और सीता जी राम जी की है ये जितने खोपड़ी वाले हैं खुद तो शांत रह नहीं सकते दूसरों को शांत रहने नहीं देते दूसरों की शांति हरण करके जाते अच्छा और जितने खोपड़ी वाले ये ज्ञानाभिमानी हैं लावण सीता जी से कहता है कि राम जी की जगह हमें स्वीकार कर लो ये लोग भी श्रद्धा से कहते हैं भक्ति से कहते हैं कि भगवान की जगह हमें स्वीकार करते भगवान ने को मत मानो हमें मानो यही तो है रावण नहीं माना युद्ध शुरू हुआ अब युद्ध कैसे ओ उतरावन इत राम दुआ उत्तरावन इत राम दुआ उत्तरावन इत राम दुआ जयती जयती परी लड़ाई उत राम एक उत रावण उत राव राम दुआ उत राम इत राम रावण इत राम रावण उधर रावण इधर राम जी जयति जयती कर परी लड़ाई आरंभ यही सद्गुण दुर्गुणों का युद्ध लेकिन एक बात है बंदरों की विजय क्यों हुई बंदर सदगुण राक्षस दुर्गुण अजय बंदर अकेले नहीं जीत सकते थे भगवान साथ में इसका अर्थ यह है कि जो सदगुण भगवान को साथ लेकर व्यवहारिक जीवन में उतरते हैं वे ही सद्गुण दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं दुर्गुणों के साथ अभिमान है सद्गुणों के साथ भगवान है इसलिए सद्गुणों की विजय हुई दुर्गुणों की पराजय हुई यही श्री राम और रावण युद्ध का आशय है लेकिन लक्ष्मण जी मूर्छित हुए कितना अद्भुत संकेत है दुर्गुणों ने लाक्षसों ने मेघनाद आया मेघनाद ने बाण का प्रहार किया लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए कितना बढ़िया संकेत है जिन सदगुणों के साथ भगवान हैं वे दुर्गुणों के प्रहार से मूर्छित भले ही हो जाएं पर मिट नहीं सकते और जब जब मन मूर्छित हो जाए तो उपाय क्या संजीवनी बूटी बूटी बताई किसने वैद्य ने वैद्य कौन सदगुरु वैद्य और संजीवनी बूटी क्या रघुपति भगत सजीवन मूरी भगवान की भक्ति संजीवनी बूटी कहा मिलेगी पर्वत में पर्वत क्या पावन पर्वत वेद पुराना लेने कौन जाए वैद्य का जो हमें लेने गया था उसी को भेजो हनुमान जी गए अब फिर काल नेमी रास्ते में आ गए नेमी कहते हैं चक्र को काल कहते समय समय चक्र इसलिए कई बार लोग कहते हैं हम क्या बताएं पहुंच तो जाते लेकिन सब समय का चक्कर है ये समय का चक्कर ही काल नेमी है पर हनुमान जी ने हनुमान जी को क्यों भेजा बोले हनुमान जी वो हैं जिन्होंने सूर्य भगवान को मुख में रख लिया था और सूर्य से ही तो काल का निर्णय होता है कि कौन सा दिन सुबह दोपहर के शाम सूर्य से ही तो होगा तो जिसने सूर्य को ही मुख में रख लिया उसका काल ने ही क्या बिगाड़ेगा हनुमान जी काल चक्र पर इसका अर्थ यह है कि ऐसी संयम की सामर्थ्य भगवत कृपा से हो कि समय हमें प्रभावित न कर सके हम समय को प्रभावित करें देखो हम लोगों को युग प्रभावित करता है हम लोगों को लोग कहते कल युग है इसलिए ऐसा होगा ये ठीक है हम अपनी बात मानते हैं हमें युग प्रभावित करता है लेकिन हमारे ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जिन्हें युग प्रभावित नहीं करता जो युग को प्रभावित करते हैं उन्हीं को युग पुरुष कहते हैं हम लोग तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए भरत जी कर्तव्य का पालन अयोध्या में करते हैं राम जी कर्तव्य का धर्म का पालन लंका में और हनुमान जी सेवक धर्म का पालन करते हुए संजीवनी बूटी लेकर आए लक्ष्मण जी फिर से युद्ध करने लायक स्थिति में हो गए एक एक करके कुंभकर्ण मेघनाद आदि राक्षसों पर विजय श्री प्राप्ति की गई अब अंत में बचा रावण तो एक दिन रावण आया पर तुलसीदास जी कहते हैं रावण रथ में बैठकर आया और राम जी के पास रथ नहीं रावण रथी रथ रभुरा देख विभीषण भय अधीरा देख विभीषण भय अधेरा रावण रा थी रा देख विभीषण भयू अरे पावन रावन रत रावन रच राव आ रावण रावण रावण रावण रथ में बैठा है और राम जी के पास रथ है नहीं विभीषण जी अधीर हो गए प्रभु आपके पास रथ नहीं है रावण के पास रथ है कही भी जीतो वीर बलवाना इसको कैसे जीतोगे भगवान राम ने कहा विभीषण जी सुनो सखा कहे कृपा निधाना राम जी ने कहा मित्र सुनो जय जय होंदन आना इन बुराइयों पर विजय पाने के लिए बाहर के साधन की आवश्यकता नहीं भीतर की साधना की आवश्यकता है क्या अर्थ भीतर से रथ में बैठ जाऊं तभी बुराइयों पर विजय पाई जा सकती है अच्छा कौन सा रथ है भगवान ने कहा कि धर्म रथ में बैठो और धर्म रथ का स्वरूप समझाया क्योंकि इसी की स्थापना के लिए आए जब जब हुए धर्म के हानि भगवान ने कहा धर्म रथ में बैठो अच्छा महाराज धर्म रथ कैसा होता है भगवान ने कहा सौरज धीरज ते रथ चाका शौर्य और धैर्य इस रथ के दो पहिए हैं देखो पहिया पहियों के आधार पर ही रथ चलता है ये धर्म का रथ भी शौर्य और धैर्य के आधार पर ही चलता है शौर्य न हो शौर्य सूरता वीरता चाहिए धर्म को धारण करने के लिए भी वीरता चाहिए धर्म का पालन करने के लिए कम कमजोर लोग धर्म कर ही नहीं सकते कैसे करेंगे धर्म का पालन जरा सही धक्का लगा कि उधर गिरे अच्छा कमजोर आदमी चले ही नहीं सकता एक आदमी बोला धर्म के मार्ग पर हम क्यों नहीं चल सकते हमने कहा दस पंद्रह दिन भोजन ना करो तुम मार्ग पे ही नहीं चल सकते धर्म तो जाने दे शरीर कमजोर है शरीर तो उठ तक नहीं पा रहा चलेगा उसके लिए शौर्य चाहिए और वो मिलेगा भोजन से तो तन को शक्ति मिलती है भोजन से भोजन ना मिले तो तन कमजोर और कमजोर तन मार्ग पर नहीं चल सकता तो जैसे भोजन से शक्ति मिलती है तन को और भोजन की शक्ति पाकर तन जब मजबूत होता है तो मार्ग पर पद यात्रा करता है पैदल चलता है इसी तरह मन को शक्ति मिलती है भजन से तो जब भजन की शक्ति से मन मजबूत होगा तभी आदमी धर्म के मार्ग पर चल सकेगा नहीं तो नहीं उसके लिए शौर्य चाहिए लेकिन केवल एक पहिया ही नहीं कई लोग धर्म के बारे में बात करते हैं बड़ी अच्छी बात करते हैं पूरी शूरता के साथ करते हैं लगता है कि आज ये सब बदल देंगे ना? एक पहिया है दूसरा भी चाहिए क्या शौर्य के साथ धैर्य क्योंकि धैर्य पूर्वक जो अपने शौर्य का प्रयोग करता है उसका तीर लक्ष्य पर लगता है ठिकाने पर लगता है धैर्य पूर्वक इसका अर्थ है कि देखो एक कारखाने में मशीन बिगड़ गई कभी ठीक ही नहीं हो रही थी कारीगर बुलाया जिसकी मशीन खराब हुई थी वो करोड़पति आदमी था चाहे जितना खर्च हो जाए तो कहा कि मिस्त्री को बुलाया तो बड़ा ऊंचा मैकेनिक था उसने देखा कहीं कुछ नहीं किया उसने ना कोई बोल्ट खोले ना मशीन खोली एक हथौड़ी लेकर गया एक जगह उसने दो हथौड़ी ऐसे ऐसे ऐसे किया चल पड़ी अरे बोले वाह कमाल कर दिया तुमने दो हथौड़ी ही कमाल कर दिया लेकिन सेवा तो बताओ वो भी करोड़पति था उसने कहा पांच हजार दो रुपए होना कमाल कर दिया दो हथौड़ी के, तो तो के पांच हजार ये दो हथौड़ी तो कोई भी मार सकते उसमें पांच हजार अरे उचित ले लो तो हंसकर बोला उचित ही ले रहे बोले तो दो हथौड़ी के पांच हजार बोले हमने पांच हजार दो कहा है दो हथौड़ी की चोट के तो रुपए दो ही है तो ये दो बार हथौड़ी मारी उसके तो दो रुपए पर हथौड़ी कब कहां मारनी चाहिए इसके पांच हजार हैं ऐसे हथौड़ी तो कोई भी मार देता तो हथौड़ी मारना शौर्य है लेकिन कहां कब मारना यह धैर्य है इसी तरह शूरता का प्रयोग करें पर धीरता के साथ करें और धीरता इस अर्थ में भी कि अगर एक बार सफलता न मिले तो बार बार करें सौरज धीरज ते ही रथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका आहा सत्य का झंडा शील की ध्वजा ये लहराते रहे देखो बिना डंडे के झंडा लहरा नहीं सकता कितना भी महान हो कितने आज हम लोगों ने झंडा लहराया तो डंडे के आधार पर ही तो लहराया तो डंडा क्या और झंडा क्या का सत्य का डंडा डंडा हिलता डुलता नहीं रहना चाहिए आपके जीवन में अविचल सत्य की निष्ठा हो तभी चरित्रशीलता की ध्वजा लहराती है शील का पता का लहराता है तो नियम की अधिकता और प्रेम का झंडा सत्य शील दृढ़ ध्वजा पता का इतना सुंदर प्रसंग है यह है। भगवान कहते हैं सौरज धीरज अज अच्छा दोनों में रज है सौरज धीरज क्योंकि दोनों रथ के पहिए तो धूल में रहते ही धूल माने रज सौरज धीरज ती रथा का सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका बल विवेक दम परहित घोड़े बल विवेक दम दम कहते इंद्रियों का संयम अपरहित ये घोड़े हैं अच्छा तो रस्सियां क्षमा कृपा समता रजू जोरे अब ये बात समझ में नहीं घोड़े चार रस्सियां तीन बल विवेक दम पर हित घोड़े क्षमा कृपा समता रजु जोरे तो किसी ने कहा कि नहीं विवेक को बांधा नहीं जा सकता रस्सी में सो बात नहीं है गोस्वामी जी कुछ और कहना चाहते हैं क्या कहना चाहते हैं अरे रस्सियां तीन नहीं है क्षमा कृपा समता रज जोरे का अर्थ यह है कि आपने गांव में देखा होगा वहां गांव में जब लोग रस्सी बनाते हैं ना तो तीन तीन ऐसे छोटी छोटी रस्सियां लेकर फिर उनको ऐसे बांटना शुरू करते हैं ऐसे तो तीन मिलकर बढ़ती तो इतनी मोटी एक रस्सी बन जाती है तो यहाँ तीन रस्सिया नहीं है क्षमा कृपा समता इन तीनों को मजबूती से बटकर बनाई जाने वाली रस्सी से बल विवेक दम पर हित घोरों को नियंत्रित करो सारथी कौन इस भजन सारथी सुजाना भगवान का आश्रय ही यह इस धर्मरथ का सारथी है दान पर सुबुद्ध शक्ति प्रचंडा दान का फरसा और विवेकवती बुद्धि ही शक्ति ऐसे पूरा वर्णन किया गया है धर्मरथ का भगवान ने कहा सखा धर्म मय अस जाके जीतन न कह न कहता रे पुता के जो ऐसे धर्मरथ में बैठकर चलता है बुराईया दुर्गुण उसका कुछ नहीं मिटा सकते विभीषण जी आनंदित हो गए कि बहुत अच्छा हुआ अब देवराज इंद्र ने रथ नहीं भेजा पर किसी ने कहा कि भेज दो तुम्हारे लिए तो लड़ रहे हैं राम तुम्हारे लिए ही तो लड़ रहे हैं रथ भेज दो तो कहा कि भेज तो हम दे वो मांगे तो इंद्र कहेगा राम जी रथ मांगे तो भेज दे तो कहा कि वो मांगेंगे नहीं कहा क्यों नहीं मांगेंगे आदत नहीं उन्हें मांगनी अरे बोले जाने दो तो जो केवट से नाव मांग सकते हैं तो हमसे रथ नहीं मांग सकते इंद्र को समझाया देवगुरु ने कि केवट से नाव मांग सकते हैं प्रथम से रथ नहीं केवट से नाव मांगेंगे तो उसकी दीनता दूर होगी कि भगवान हमें इतना महत्व देते हैं, हम किस लायक है देखो आप गरीब से मांगेंगे तो उसको ये लगेगा कि हमको इतना महत्व दिया हम किस लायक है और किसी राजा से मांगो बड़े आदमी से मांगो उसे क्या लगता देखा मांगना पड़ा कि नहीं हम कहते हैं कि हमारे बिना काम चल ही नहीं सकता उसका और अभिमान बढ़ेगा तो भगवान ने कहा कि हम ऐसे से नहीं मांगते जिनका अभिमान बढ़े हाँ जिनकी दीनता दूर हो उनसे मांगते हैं उनको भी लगता है कि हम भी समाज के कुछ काम आ सकते हैं और सचमुच एक महात्मा थे महात्माओं के पास तो ऐसी युक्तियां होती हैं एक महात्मा थे तो उनके पास हमारे गुरुदेव ये कहानी का, सुनाते थे बड़ा भारी भंडारा हो रहा था एक बुढ़िया आई उसमें लोग तरह तरह का दे रहे थे बोले महाराज भंडारा करना चाहते हैं और रुपया तो हमारे पास कुल दो है और 200 आदमी को खिलाना चाहे और रुपया दो सेवकों ने पहले सुना क्या क्या बात भाई कहा जा रहे कहां जा रही गुरु जी को कह गुजारे भंडारा भंडारा इस सकल से देख रहे हो तुम्हारा कह क्या तुम्हारे तो पास दो अजल दो रुपया बड़ी आई भंडारे तुम तो खा लेना जाओ भंडारे में भोजन करना महात्मा जी ने सुना लिया क्या बात है पूरी बात सुनी महात्मा जी अरे मैया आज का भंडारा तुम्हारी तरफ से होगा चेले बोले गुरु जी दो रुपया तो इसके पास दो सौ को कैसे खिला दोगे दो, दो रुपया महात्मा बोले हमारा काम ला दो रूपये लिए और उन्होंने क्या किया भंडारा में सब सामान तो आई ना दो रूपये का नमक मंगा लिया सब मैं डाल दू बोलो दो रुपए में दो सौ का भंडारा हो गया कि नहीं और बोले माई आज तूने भंडारा दिया तेरी जय जयकार जय जयकार बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए कि मैं तो गरीब नहीं जिंदगी भी नहीं कर सकती थी लेकिन महात्मा ने करा दिया यह उस उसको लगा कि आज मेरे द्वारा यह हुआ और किसी वजह से मैं क्या है आ, ठीक है अब ठीक है अब कर देंगे तो कल आ जाना तो एक ने तो ऐसा दान दिया बोले हम गुप्त दान देंगे क्या ठीक है चेक ले जाना चेक ले आया वो बैंक में तो मिले ही नहीं पैसा तो लौट कर आया बोले साहब ये नहीं मिल रहा है क्यों बोले आपने अपने हस्ताक्षर तो इस पे किए ही नहीं इस ड्राफ्ट पे हस्ताक्षर नहीं किए बोले हमने कहा था ना गुप्तदान गुप्तदान में कहीं नाम लिखा जाता है अब वो लोग क्या करे वो नाम लिखा जाते अरे नहीं भाई भगवान ने केवट से नाव मांगी शबरी से मांगकर बेर खाए दुर्योधन घर मेवा त्यागे साग विदुर घर खाया इसीलिए भगवान का भक्तों से प्रेम है एक सज्जन बोले हम तो भगवान को गाली देते हम लोग का पहले संबंध हो तब देना बिना संबंध के मत देना बोले बिना संबंध तो के दे तो हमें शिशुपाल की कथा याद कर लेना शिशुपाल ने गाली दी और तो उसकी मां ने कहा था इसको क्षमा करते रहना भगवान ने कहा सौ गाली तक क्षमा पर एक दिन रोज तो हिसाब से गाली देता था कि गाली दे लो पर सौ से कम रहो और भगवान भी कैसे बिचो सौ गाली तक तो छुट्टी देते रहो अब एक दिन वो आवेश में आ गया भगवान समझ गए इसका अंत समय आ गया अब वो दे गाली भगवान का नंबर एक और दो चार भगवान ने कहा दस हो गई सावधान भी करते रहे यहां तक कहा कि अब नब्बे है अब भी रुक जा निन्यानबे भगवान ने कहा वा की है और बोले तू करेगा क्या और एक और दी से चला गर्दन कट गई सौ गालियों में और जनकपुर की माताओं ने छह छैलवा को दहीों में चुन चुनगारी हजार हजार गालियां दी और जनकपुर वाले आज तक गाली देते जा रहे हैं आज तक दे रहे हैं और युगों युगों तक देंगे पर भगवान उस गाली को सुनकर हंसते रहते हैं मुस्कुराते रहते हैं संबंध ऐसा है एक सखी ने कहा कि पुरुषोत्तम को गारी कैसी दूसरी बोली गारी बिन ससुरारी कैसी सीता जी हमारी बहन राम जी हमारे बहनों एक संत कहते थे हम तो राम जी के सार हैं सार माने साले। अच्छा राम जी के सार में और कोई नाता नहीं मिला बोलो राम जी तो सारे संसार के सार हैं या पूरे संसार में राम नाम एक सार, हमारी संसर को करे हम सारहु के सार अगर कोई भक्त हो तो भगवान तो हा हा परवाह नहीं करते क्या बोल रहा है भक्त के जूठे बेर खा लेते भक्त हो दुर्योधन भक्त नहीं है और दुर्योधन घर मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए बिदुर जी के घर आ गए दुर्योधन ने बड़ी ऊंची व्यवस्था की तै रहे और अभिमानी क्या नहीं प्रेमी क्या जाऊंगा आपने सुना होगा आज हरी आए विदुर घर पावणा विदुर नहीं घर थी विदुरानी आवत देखे सारंग पानी यही सोच जिए मैं अकुलानी भोजन काई का आज हरी आए विदुर घर पावणा क्या खिलाऊं एक संत ने लिखा किवाड़ बंद थे भगवान ने दरवाजा खटखटाया काकी अरे हो काकी विदुरानी को आवाज दी आह काकी अरी काकी री खोल यह कपाट आन बोल अनमोल सुन ध्यान उचट गयो स्नान कर रही थी वस्त्र भी पूरे धारण नहीं किए थे पर श्री कृष्ण की आवाज सुनी तो देह सुधी भूल गई वस्त्र धारण ऐसे ही आई और केवाड़ खोल दिए पर सर्वांतर्यामी तो जानते ही है आहा। कांधे सों झपट नागर नट फेंक्यो झट पट काकी की कटी सो लिपट गये भगवान ने पिता अब उसे कोई वो भगवान कोई देखे अब केला खिलाने बैठी कदली फल तो गिरी गिरी सब देत गिराई छिलका खिला रहे। अब भगवान प्रेम से खा रहे ये संबंध की बात है बाप बेटे को डांटता है बेटा चुपचाप बैठा रहता वही बेटा जो पहलवान है बाजार में कोई कह के देखे तो बताए वो पर चूंकि बाप है संबंध है गुरु कुछ कह रहा है सिर्फ सुनता रहता संबंध है भगवान सुनते रहते क्योंकि संबंध है आप पढ़ो भक्तों के और भगवान के संबंध के पद हमारे श्री गोस्वामी बिंदु जी महाराज के इतने सुंदर सुन्दर पदे हैं वे कहते मोहन और मोहन मस्तों के दिल का मिलता कुछ राज नहीं भीतर ही बातें होती हैं बाहर आती आवाज नहीं वे कहते भगवान रूठे तो रूठ भगवान रूठते सबसे सब मनाते नार नार बोले वो क्या रूठेंगे हम ही रूठे उनसे रूठे हैं अगर श्याम तो उनको मनाए कौन अपनी भी बनी जो शान है उसको घटाए कौन और कुछ उनका भला होता तो करते भी खुशामद अपनी गरज के वास्ते ऐसा उठाए कौन एक पद तो ऐसा है जिसमें श्री जी महाराज ने लिखा कि कन्हैया तुम्हें नहीं हम भी तुमसे रूठ गए मोहन हम भी तुम रूठे मोहन हम भी तुम से, भी तुम से जान चुके तुम छी प्रपंच की जान जान चुके तुम चली प्रपंची हो कपुटी अहन अम्मी तू से थे पहले पास बुलाया था। दे दे कर लोभ अंगूठे अब दर्शन देने की बारी क्यों दिखलाए अंगूठे हम भी तुम से गणिका आजा आजा अजा गणिका गीत अजा गणिका गीत अजा दिए भर भर मूठे हमने शत शत बिंदु बहाए दिए न टुकड़े जूठे हम ही उठे जलवा दिखाने वाले रुख पे नकाब क्यों जलवा दिखाने वाले रुख पे नकाब क्यों गणिका से कुछ न पूछा मुझसे हिसाब क्यों मसे रूठे मोहन हम भी ही तू होते जगत में किन्हें तार तेरा अधमों ने ही रख दिया अधम उधारण न जब का दावा, दावा है पापियों का अजीब जिन, जिन पर संभल रहे उसी उन्हीं से झगड़े पे, पे तुल रहे हैं जिन कि जिन से त्रिलोक के पल रहे ये कह रहे हैं कि हे श्याम सुंदर अधम उदाहरण बने कहा खिताब से ही नाथ लेकर अब आप हमसे बदल रहे हैं हम भी तुम से तो हम, हम भी तुमसे हम भी तुमसे ये संबंध की बात है और भगवान ने भी सब राक्षस मारे रावण बचा मरे कैसे विभीषण जी की तरफ देखा महाराज आप बाहर बाहर तो बाणों से इसके सिर हाथ काट रहे हैं जब तक भीतर बाण नहीं जाएगा तब तक ये बाहर की मिट्टी हुई बुराई फिर पैदा हो जाएगी अजब ऐसे भी आप देखो सिर हाथ तो बराबर कटते हैं है? बल्कि सिर कटने को तैयार ही है यहां भी ये भगवान की बाणी के बाण ही तो चल रहे हैं सत्संग और बाण से सिर कटता है अच्छा जब सिर कटता तो हिलता है कि नहीं जब बात सही लगती तो सिर कटता तो कैसे कर दे? मतलब कटा अच्छा फिर ये कटा और चढ़ भी गया झुकाते हैं ना प्रणाम करते कट गया सिर कटने का मतलब समझ बदल गई अब ऐसा नहीं करेंगे जैसा करते थे हाथों ने भी कहा कि वह ऐसा काम नहीं करेंगे क्योंकि ये कहेगा तब तो हाथ करेंगे हाथ कट गए गलत काम नहीं करेंगे समझ बदल गई लेकिन रावण के भी कटते थे पर थोड़ी देर में फिर निकल आते थे हमारे भी तो यही हाल है यहां कटते हैं घर जाके फिर पैदा हो जाते हैं सत्संग में कटते हैं और सत्संग दूर होते हैं फिर पैदा हो जाते हैं और ये अब ऐसे में धर्म की स्थापना कैसे हो? तब भगवान ने इकतीसवा बाण चलाया और उस इक्तीसवें वाण ने रावण की नाभि में बसे हुए अमृत को सूख लिया और ये रस है भीतर और नाभि भी कुंड प्राण का केंद्र है जब तक इन बुराइयों के प्रति हमारे भीतर रस बना रहेगा तब बाहर से कितने भी संकल्प किए जाएं टूटते रहेंगे समझ बदलती रहेगी फिर बदलेगी हाथ कटेंगे फिर तो ये भगवान का बाण भीतर प्रवेश करे और हम भी यह चाहते हैं कि भगवान की बाणी हमारे भीतर प्रवेश करे और भीतर जाकर इस रस को सुखा सके जो हमें वासना से जोड़ता है और जब ऐसा होगा तभी समझ लो कि रावण मरा और रावण के मरते ही राम राज्य तभी धर्म की व्यवस्था होगी और यही है कि भगवान श्री राम श्री सीता जी को लेकर लौटे गए तो थे जंगल में पर सीता जी को लेकर लौटे अपने भवन में आप जगत के जंगल में तो जाए पर जगत के जंगल से जब अपने मन के भवन में आए तो अपनी स्वतंत्रता को साथ लेकर आए तभी राम राज्य होगा यही इसका कथा का भगवान श्री राम सब को लेकर आए अयोध्या आए अयोध्या में सिंहासनासीन हुए गुरु जी ने तिलक किया अच्छा एक और अद्भुत बात है राम जी बैठे सीता जी बैठी देखो मुझे तो लगता है कि श्री राम कथा के अलावा ऐसा उदाहरण इतिहास में शायद दूसरा ना हो मुझे तो नहीं मिला आपको मिला हो तो बताएं राम जी के पूर्व भी अनेक महिपाल हुए जिनका कि पुराणों में उल्लेखनीय नाम है राम जी के अलावा अनेक राजा हुए पुराणों में उनकी कथाएं और राम जी के बाद भी बाद में भी बादशाह बेगम राजा रानी हुए हैं अनेक इतिहास में तमाम है लेकिन यह परंपरा रही रानी रहे महल बीच राजा दरबार करें राजा सिंहासन पर बैठता है और महारानी महल के भीतर यही रही परंपरा लगाना विराम है यही परंपरा रही सिंहासन पर दरबार में राजा बैठे और रानी महल के भीतर रहे यही रही परंपरा लगाना विराम है पर सीता को संग लेके बैठे राज्य सिंहासन ऐसे तो नरेश ऐसे तो राजेश एकमात्र भूप राम है एकमात्र राम जी ऐसे हैं कि सीता जी को साथ लेकर सिंघा समान अधिकार की बात कहते हैं समान अधिकार तो राम जी ने शुरू किया सीताजी के साथ राज्य सिंहासन पर बैठे पद पर बैठे एक साथ दोनों कही तो भिन्न न भिन्न यह आदर्श राम जी ने रखा और इसका अर्थ क्या है सीताजी को बिठाया तभी राम राज्य हुआ इसका अर्थ यह है कि आपके जीवन में भी राम राज्य तब होगा जब आपकी स्वतंत्रता आपके पास हो आपकी स्वतंत्रता का हरण न हो गया हो तब जीवन में राम राज्य होगा और जिसके जीवन में राम राज्य होगा वही समाज को राम राज्य दे सकेगा तो राम जी ने यह धर्म की स्थापना की धर्म पत्नी के साथ रहकर धर्म की स्थापना की और तब तुलसीदास जी ने कहा सी राम मैं सब जग जाने करू प्रणाम जोर जुग पाने वशिष्ठ जी ने तिलक किया अच्छा अब यह स्वीकृति यह परम्परा पहले तो नहीं थी राम जी ने शुरू की तो युगानुकूल परिवर्तन के साथ उचित व्यवस्था युवक शुरू करें लेकिन पुराने लोग उसका अनुमोदन करें प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना वशिष्ठ जी नहीं पहले तिलक किया कि नहीं ठीक है और दूसरे लोग संकोच भी करें तो वशिष्ठ ने उन्हें भी कहा कि नहीं नहीं तुम सब मानो ये पुरानी धारणाओं मत पढ़ो पुनि सब विप्रन आयस आदेश दिया ब्राह्मणों ने वैसा किया फिर सुत विलोक हरसी महातारी बार बार आरती उतारी और जब ऐसा स्वरूप बना तो राम राज्य बैठे त्रैलो का हर्षित भय गए सब शो का अब तो बैर नकर काहू स न कोई राम प्रताप विषमता खोई चारों तरफ जय जयकार हुई और धर्म की स्थापना हुई इसी के लिए भगवान का अवतार हुआ था क्योंकि भगवान का अवतार होता ही तब है जब जब हो ये धर्म के आमी पाढ़ असुर अधम अभिमानी तब तब धरी प्रभु तब तब, तब प्रभु धरी विविध शरीरा कृपा निधि सज्जन वैद न सन कोई राम प्रताप विषमता हो राम प्रताप राजा राम जानती रानी आनंद अवध अवध Jai Sri Ram Jai Jai Sri Ram Jai Sriya Sita Ram Jai Sita Ram Sita Ram Jai Sita ram. ram Jai Sita Ram jai, star सुमिरथ श्री राम जुगल नाम राज जपी भगत लहे विश्राम श्री सीता जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज श्री राम कथा में राम राज्य हुआ और वह भी स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर हमारे आपके जीवन में भी भगवान की यह मंगलमयी कथा मंगल की सृष्टि करे हमें हमारी स्वतंत्रता प्राप्त हो और हम अपने मन में राम राज्य का अनुभव कर सके और बाहर भी राम राज्य हो और बाहर भी राम राज्य हो यह मंगलमयी प्रार्थना प्रभु के चरणों में करते हुए चर्चा को विराम आप सब ने बड़े प्रेम से भगवान की मंगलमयी कथा इन नौ दिनों में श्रवण की इसके लिए आपको भी बहुत बहुत साधुवाद भगवान की कृपा से आप सबको भगवान की भक्ति मिले यही प्रार्थना प्रभु चरणों में करते हुए चर्चा को विराम श्री सीताराम जी महाराज की जय हनुमान जी महाराज की जय श्री तुलसीदास जी महाराज की सब संतन की जय सब भक्तन की जय जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पत हर हर महा हरिओम पूज्य महाराज जी के पुनित चरणों में वंदन बहुत ही सुंदर इससे नौ दिवस आज स्वतंत्रता दिवस है महाराज जी बराबर बता रहे हैं प्रातः काल बारह बाकी तो रोज सायन होता है सात तारीख से अगले साल भी होगा विशेष रूप से स्वतंत्रता दिन में प्रातः 12 बजे पूर्णा होने का मतलब क्या हुआ क्योंकि 12 बजे श्री राम का जन्म होता है अगर देखा जाए हम भी चाहते हैं कि महाराज जी के आशीर्वाद से भारत में फिर से राम राज्य शुरूआत हो यही महाराज जी का शायद आदर्श है और ईश्वर करे इसकी हमें जल्द से जल्द अगले साल भी हम महाराज जी को यही समय पे सुनेंगे महाराज जी ने तीन बातें कल बताई थी आपसे विशेष रूप से निवेदन है नियम तो नियम में संयम होना चाहिए प्रेम प्रेम में गेम नहीं होनी चाहिए खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और तीसरा ज्ञान जो महाराज जी अपनी म्यान में नहीं रखते सबको बेचते हैं तो प्रेमपुरी आश्रम में संयम बहुत जरूरी है बड़ी शांति से आप एक ही एक आइए हनुमान